एक जुलाहा रहता था वह बहुत गरीब था उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था यही चिंता उसे खाए जा रही थी फिर गांव में अकाल भी पड़ा लोग कंगाल हो गए जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई उसके, उसके पास, पास शहर जाने के सिवा और, और कोई चारा न रहा शहर में उसने, उसने कुछ महीने छोटे मोटे, मोटे काम किए थोड़ा सा पैसा, पैसा, पैसा अंटी, अंटी में आ गया और गांव से, से खबर आने पर, पर, पर कि अकाल समाप्त हो गया है वह गांव की ओर चल पड़ा रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊटनी नजर आई उठनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी उसे पर दया आ गई वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया घर में उठनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊट के बच्चे को जन्म दिया ऊंट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊंट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता लगभग दो सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया इधर ऊटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा एक दिन वह कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी सारे पैसे दे गया क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे जुलाहा उस ऊट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और उसे पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया ऊटो के आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़कर क्यों न वह ऊँटो का व्यापारी ही बन जाए उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई अब तक वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊटनी व ऊट बच्चे की आभारी थी जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए उसका ऊँटो का व्यापार चल निकला अब उस जुलाहे के पास ऊँटो की एक बड़ी टोली हर समय रहती उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ दिया जाता ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था उनके साथ घंटी बजाता जाता एक दिन घंटीधारी की तरह ही के एक युवा ऊट ने उससे कहा भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो घंटीधारी गर्व से बोला वाह तुम सभी एक साधारण ऊँट हूँ मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूं। मैं अपने से ऊंचे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता था शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटो को देखता रहता था उसे एक ऊट उट और ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग ढलग बड़े को ही चुनता है घंटीधारी की आवाज के कारण यह काम भी सरल हो गया था बिना आंखों देखे वह घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था दूसरे दिन जब ऊँटो का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटो से 20 कदम पीछे चल रहा था शेर तो वैसे ही घात लगाए बैठा था घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दिया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है उसका अहंकार शीघ्र ही उसे ले डूबता है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से घंटीधारी ऊंट। वाचक स्वर भारती परिमल